आज का आखिरी प्रश्न ले लेते हैं पर्सनल मुद्दा लगता है वाशिम से है संदीप देशमुख जी का आ, मुझे खुद से बात करने की आदत पड़ी है घंटों खुद से बातें करता रहता हूं बहुत अच्छा लगता है कल्पनाशीलता के आधार पर तदाकार होना आदमी का स्वरूप उसकी मूल चाहत हरेक का रूप धन बद पल पद बल के आधार बनने के प्रयास और उसमें होने वाली कुंठा सब समझ में आने लगा फिर वास्तव में जब आता हूँ तो अच्छा ना लगते हुए सब में शामिल होता हूँ कभी कभी ज़्यादा सोचने के कारण पीछे का सर भी बहुत दुखता है खुद को तकलीफ है बच्चों का कैसे होगा ये डर लगता रहता है और फिर भागता रहता हूँ क्या करूँ भाई निश्चित रूप से आपने कुछ थोड़ा एक घाट पार कर लिया है आपको समीक्षा हो गया है कि ये रूप धन से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है लेकिन आपका प्रॉब्लम एक ही छोटा सा कि आपको अभी वाकई में लक्ष्य क्या है ये स्पष्ट नहीं हुआ है तो इसका छोटा सा समाधान है कि आप एक बार लक्ष्य का अध्ययन कर लीजिए यानी एक बार आइए कि जीने का सही स्वरूप क्या है उस, वो सही लक्ष्य क्या होता है इसको समझ लेते हैं और आप नहीं आ सके तो मुझे बुलाइए मैं आ जाऊंगा आपके यहाँ अपने टिकट से और इसको कर लेंगे आपका पीछे का सर आगे का सर ऊपर का सर नीचे का सर सब जगह से ठीक हो जाएगा समाधान वो चीज़ है लक्ष्य स्पष्ट हो जाने के बाद जिसमें सारी दिक्कतें दूर हो जाती है समीक्षा होना एक ज़रूरी भाग भाग है वो पूरा हो गया है समीक्षा पर से हम उस गलतियों से मुक्त हो जाएंगे ऐसा नहीं है समीक्षा से इतने होता है कि हम एक आगे के लिए थोड़ा हमारी प्रेरणा को बना पाते हैं लेकिन लक्ष्य का पहचान जाने से ही हम आगे बढ़ पाएंगे तो एक एग्ज़ाम एक पास कर लिए हो दूसरे के लिए भेट जाओ ज़रा एग्ज़ाम में थोड़ा अध्ययन करते हैं बहुत ही बढ़िया तो आज के सत्र की समाप्ति करते हुए अजय भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद